देवी भागवत प्रथम स्कंध तदनंतर देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्वावसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पूर्ववा के महल में गए खूब अंधेरा छाया हुआ था गंधर्वों ने मेढों को चुरा लिया वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे उर्वशी उन मेढों को पुत्र के समान मानती थी उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो साथ ही उसने नरेश से कहा इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी किंतु राजन आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आँखें मूँदे पड़े हो तुम नपुंसक हो केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई अरे ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे किंतु आज ये मेरी आँखों से ओझल हो गए इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी उसे उदास देखकर कर अपनी सुधि बुद्धि खोए हुए राजा पुरुआ नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी राजा जाने की उतावली में थे अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी तब पुरर्वात्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी अब स्वयं राजा पुरर्वा रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था पागल की सी दशा हो गई थी वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी उसे देखकर महाराज पुरुर्वा का सर्वांग पुलकित हो उठा फिर मीठी वाड़ी में वे कहने लगे अरी सुंदरी ठहरो ठहरो मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है देवी वही यह तुम्हारा प्रिय देह है तुम्हारे दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है सुंदरी यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कवे खा जाएंगे अर्थात मैं जी नहीं सकूँगा इस प्रकार राजा पुरर्वा दुखी होकर विलाप कर रहे थे बड़ी दयनीय दशा हो गई थी वे थक गए थे अत्यंत विवश हो गए थे तब उनसे उर्वशी ने कहा उर्वशी बोला महाराज तुम बड़े मूर्ख हो तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई तुम घर जाओ वहाँ का ही आनंद भोगो मन में जो विषाद करना व्यर्थ है इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरर्वा को ज्ञान न हो सका वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे सूत जी कहते हैं इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया